जय हो जय जय जय जय जय शाय हरी जय ज ने? कौन सा है तो नगर मारो सुकृतना अकस्मात को ईश्वर में हो गया छासठवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय श्री ना गौर हरिभो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यस्यकमगलतम वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् प्रवर्तितो हम प्रेरणाया प्रवर्तिहंबराकोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथान्वित सजीव साद्वैत सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगण लललताशाखान्विता श्री नामश्रेष्ठम मनुम शचीपुत्रमस्वूपं रूपम ज पुरी माथुरी गोष्ठ बाटी राधाकुंडम गिर्वरम राधिकाधवाशा प्राप्त यथ कृपया श्रीगुरू तम नीछाकुभ्य कृपाभ्य चाना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम नारायण नमस्कृति नरम चुन नरोम दीवीं सरस्वती व्या तय हे श्री सनातन प्रभु करुणाबराशे हे रूप दुर्गति जनईक दयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे दयाद्रा शुभृंदावन बिहारी छवा श्लोक धम्मीते नव परमल मालम फुम्ल सांद भालास्थलिंदूर बिंदु दीर्घापांग मनुपम चारांशु हास प्रेमोल्लासम तबत्कुच द्वंदम्तस्मराम रूप सौंदर्य माधुरी लावण्य इन सब का वर्णन करते हैं एक ही श्लोक में जितना भी श्रृंगार है उसमें बहुत सारे श्रृंगारों का एक साथ वर्णन कर रहे हैं कि ये दासी है जो आपके रूप श्रृंगार सौंदर्य का ध्यान करती है आपने धनमिल धारण कर रखा है माथे पर लगाने वाले जो पुष्प हैं उनकी तीन पद्धति है एक धम्मिल एक पुष्पवेणी और एक वेणी जहां अमूड़ा बांध करके जूड़ा बांध करके उसके ऊपर से मोटा गजरा लगाया जाए वो है वेड़ी जहा खुले हुए केशों को गूंथते समय उनके बीच बीच में फूल खुले हुए उनको गूथन के साथ में गुथा जाए उसका नाम है पुष्पवेणी और जहा फूलों को गूंज केशों को गूंजते हुए उनके साथ ही कोई माला उनके ऊपर लपेटी जाए वो है धम्मिल तो वो धम्मिल तो ये तीन तरह की पद्धति है तो धम्मिलते नव परमलई ऋषि स्वामी जो आपने सुंदर धम्मिल धारण कर रखा है सुंदर पुष्प की लट पुष्प माला की लट उसको लपेट रखा है वेणी के ऊपर जो नव परमल से युक्त है तो वेणी पुष्पेणी और धमिल ये इसमें धम्मिल का वर्णन कर रहे हैं यहां पर नव परमल नहीं परमल बन सुगंध उससे सुंदर सुगंध निकल रही है उल्लसत सत फुल्ल बल्ली और उनमें केश के बीच में मल्ली के जो पुष्प हैं वे और भी ज्यादा मल्ली के सफेद पुष्प काले केशों के बीच क्या सुंदर वो तो कंट्रास्ट हो जाएगा कलर कंट्रास्ट हो जाएगा तो जो केश हैं, के है उन केश के बीच में मल्ली के पुष्प अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं उल्ल मल्ली खिली हुई जो मल्ल का चमेली उस चमेली के फूल और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं मल्ली मालम मल्ली की माला वही धमविल्ल है मल्ली माला और भालस्थल लसत स्थल सिंदूर बिंदु आपके श्रीमत्तक भाल स्थल के ऊपर लसत सिंदूर बिंदु गहरी सिंदूर की बिंदु वो शोभा को प्राप्त हो रही है सुंदर सिंदूर की बिंदु श्रीमस्तक के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है सांद मानी घनी सिंदूर की बिंदु लसत मानी सुशोभित हो रही है भालस्थल पर और दीर्घापांग छम अनुपम और आपकी दीर्घ अप की जो छवि है अपांग माने कटाक्ष उन कटाक्ष की छवि छवि भी अनुपम है जिसकी कोई समानता नहीं है उपमा मान समानता अनुपमा मान्य जिसकी समानता नहीं है ऐसी समानता जो चमत्कार को प्रका प्रकट करे उसका नाम है उपमा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत्यव दी उपमा की परिभाषा दी गई प्रस्फुट माने चमत्कार उत्पन्न करने वाला सुंदर जो समानता है उसका नाम उपमा है तो उसमें चमत्कार होना चाहिए यदि ये कहें कि एक गाय जैसी दूसरी गाय है तो चमत्कार नहीं है समानता तो है पर उपमा अलंकार नहीं बनेगा उपमा अलंकार तब बनेगा कि गायों का झुंड ऐसा लग रहा है जैसे गंगा की धारा ही बही हुई चली जा रही है ये ये उपमा हो <laughs> तो या आकाश में तारावली वो पृथ्वी पर उतर आई ये आ, चमत्कार हो गया चमत्कार होना चाहिए तो तो दीर्घ अप की जो छवि है जो कटाक्षी की छवि है वह अनुपम होकर के विराजमान है और प्रेम का एक स्वभाव है कि वह अपांग से ही ज्यादा देखता है और साथ उसमें वामता कहीं ना कहीं विराजमान होती है जहां जितना प्रेम होगा वह उतनी ही सर स्वाभाविक रूप में बामता विराजमान हो जाएगी तो अपांग छवि तो जो की जो छवि है वो अपरुष और चारो चंद्रांश हासन और हे श्री किशोरी जो आपकी जो हंसी है वो सुंदर पूर्ण चंद्रमा की हंसी की चादनी के समान आपकी छवि है चारो चंद्रांश हासन चारुमान पूर्ण चंद्रमा उनका उनके समान उनकी चांदनी के समान आपकी दंतावली की शोभा हंसी की शोभा प्रकट हो रही है प्रोमोल लासम तवत कुचय और आपके श्रीअंग जो रसद कुंज हैं उन रसद कुंजी की श्रीअंग की अपूर्व जो शोभा है कुचयोर द्वंदम श्री वक्षस्थल उनकी अपूर्व जो शोभा है वो प्रेमोल्लासन वह आपके प्रेम के उल्लास को अत्यधिक प्रकट करने वाली है प्रेम के उल्लास को वह प्रकट करने वाली है उसको अंतस्मराम इन सब का मैं भीतर स्मरण करता हूं करती हूं मैं उनका बाहर वर्णन नहीं करूंगी प्रेमोल्लासन तब कुछ यो हो द्वंद द्वंदम आपके श्री वक्षस्थल के ऊपर विराजमान जो सुंदर रसद कुंज है उनके प्रेम के उल्लास को प्रेम की उत्सुकता को जो श्री श्याम सुंदर से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं, उनका मैं अंतस्मरामी अपने हृदय में निरंतर निरंतर स्मरण करती हूं अपने इष्ट की जो रास माधुरी है वो रास माधुरी मन में स्मरण करने की होती है उसका वर्णन मुख के द्वारा नहीं किया जाता है इसलिए माने उसका अपने हृदय में मैं स्मरण करती हूं मंदा क्रांत छंद है मंदाक्रांताम बुध रस नगई मऊ भनऊ तऊ के युग्म उसका लक्षण तो ये श्री प्रिया जी के श्री अंग की शोभा और रूप रूप और शोभा ये दो चीजों का रूप माने श्री अंग का गठन और शोभा माने वस्त्र अलंकार आभूषण के द्वारा उसमें बहुई शोभा की वृद्धि इन दोनों का वर्णन किया जाता है आगे कह रहे हैं श्री प्रिया जी की नव वय की जो कैशोर है उस कैशोर की शोभा का वर्णन कर रहे थे लक्ष्मी कोटि को लक्षण लसत लीला किशोरी शते शराध्यम ब्रिज मंडल मधुरम राधा विधानम परम ज्योति कंचन सिंचित उज्वल रस प्राग भाव राधे चेत से भूर भाग्य के कर्णन करने की जो पद्धति है वो कुछ अलग होती है उसको कहते हैं वैचित्र भंगी भरती कुछ विचित्रता के साथ में वो कोई वस्तु को कहता है साधारण वस्तु को भी एक चमत्कार के साथ में वह कहता है इसी को वैचित्र भंगी भरती या बक्रोक्ति कहते हैं बक्रोक्ति काव्य जीवतम बकरोक्ति भी काव्य का जीवन है किसी वस्तु को चमत्कार पूर्ण ढंग से कहना सामान्य व्यक्ति पूछेगा आप कहा से आ रहे हैं परंतु तो कभी पूछेगा किस देश के निवासी आपके व्योग से व्याकुल हो रहे बात एक ही है <laughs> आप कहा जाएंगे परंतु तो कभी पूछेगा पूछेगा कि किस देश के लोग आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं कौन में हो किस जाति के हो यह मूर्ख का पूछना है किस वंश को आपने पहले पूर्व आश्रम में या पूर्व में या इस समय किस वंश को आप अलंकृत कर रहे हैं ये, ये कवि के जो बोलने का ढंग है वो अद्भुत है तो इसी तरह से यहां पर श्री प्रिया जी किसकी शोभा का वर्णन करने की जो पद्धति है वह बड़ी वैचित्र्य के साथ में यहां पर प्रस्तुत की गई है कि लक्ष्मी कोटि श्री राधिका का राधा विधानम परम राधा नाम का कोई अपूर्व ज्योति विराजमान है सीधा सीधा नहीं कह रहे राधा विराजमान ये नहीं कह रहे राधा नाम की कोई अद्भुत ज्योति विराजमान है ज्योति के माध्यम से वो उसको उसको ज्योति कहेंगे उसको राधिका नहीं कहेंगे तो राधा विधानम पर ज्योति श्री राधिका नाम की कोई परम ज्योति विराजमान है जो ज्योति कैसी है कि लक्ष्मी कोटे विलक्ष लक्षण लसक करोड़ों जो लक्ष्मी है उनको भी विलक्ष माने उनमें भी विलक्षता लज्जा उत्पन्न कर दे जिनकी शोभा के आगे करोड़ों लक्ष्मी में भी लज्जा उदय हो जाए लक्ष्मी की शोभा भी फीकी पड़ जाए लक्षण लसत जिनके लक्षण सौंदर्य के लक्षण सौंदर्य के मानक इतने दिव्य हैं कि उन दिव्य मानकों के द्वारा सबके चित्त को आकर्षित करते हुए मेरी श्री स्वामी श्री किशोरी जी वे करोड़ों लक्ष्मी उनको भी लज्जित कर देती हैं उनमें स्वाभाविक रूप से ऐसे गुण विद्यमान है लक्षण लसक उनमें लक्षण कहते हैं असाधारण धर्म वचनम लक्षण लक्षण का लक्षण है असाधारण धर्म कहना किसी के असाधारण धर्म को कहना ये लक्षण का लक्षण है डेफिनेशन की डेफिनेशन है तो श्री राधिका के असाधारण लक्षण ऐसे हैं कि करोड़ों लक्ष्मी भी जिनके सामने लज्जित हो जाएं, फीके फीकी हो जाएं। तो लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्ष्मी को भी लज्जित करने वाला लक्षण जिनके असाधारण गुण विराजमान है मीला किशोरी शतई आराध्यम और जिनकी लीला ऐसी अद्भुत है कि मीला पूर्व पूर्णपूर्वक जो अनेक किशोरी हैं उन किशोरियों को भी किशोरियों के द्वारा भी वे आराध्य होकर के विराजमान हैं। तो सामान्य किशोरी नहीं बल्कि शोभा को प्रकट करने वाली विभिन्न कलाओं को लीलाओं को चारों विक्रीड़ा को प्रकट करने वाली जो किशोरी किशोरीगण हैं, उनके लिए भी श्री राधिका या ज्योति आराध्य है किशोरी का तात्पर्य है कि जो सदा खिला रहे किम इति किशोरी किशोरा जो कभी मुरझाए नहीं उसका नाम है किशोर और कौमार का तात्पर्य है कि कम माने कामदेव की वासना को मारम जो समाप्त कर दे अर्थात जहां कामदेव की वासना नहीं है उसका नाम है कौमार और किम शीरियतें जो जहां सदा खिला रहे उसका नाम है कईशोरी तो किशोरी शतई जगत में सैकड़ों किशोरी है परंतु उन किशोरियों में भी लीला किशोरी जो लीला तारीडा लीला की परिभाषा दी गई जिसकी चेष्टाएं मन को मोहने वाली हो उसका नाम है लीला ऐसी चेष्टा जो मन को मोह ले उसको कहेंगे लीला लीला की परिभाषा है चारों विक्रीडा मन को मोहित करने वाली क्रीड़ा तो लीला किशोरी शतई जो अपनी चेष्टाओं से सबको आकर्षित करती हैं ऐसी सैकड़ों किशोरियों के द्वारा भी वे श्री राधिका रूपी ज्योति राधिका नामक कोई ज्योति है जो परमपरम आराध्य है तो आराध्य और ज्योति कैसी है ब्रजमंडलित मधुरम इस मंडल में जो अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान है ऐसी मधुरता कहीं दूसरी जगह नहीं है मंडलेत मधुरम में ये श्री किशोरी युग रूप माधुरी अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान है ऐसी मधुरता कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है श्याम सुंदर तो जाने कहां कहां जी... सब जगह व्याप्त होकर के भटकते रहते हैं हमारी किशोरी जी ब्रजमंडल लेते मधुरम उनकी मधुरमा कहीं देखनी है तो ब्रजमंडल में आना पड़ेगा यहां पर उनकी मधुरमा दिखेगी वृंदावन के बिना व्रजमंडल के बिना उनकी मधुरमा नहीं है ब्रजमंडल में वे अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान ऐसी ज्योति ये ज्योति का विशेषण फिर राधा विधानम पर इस ज्योति का नाम क्या है विशेष ज्योति का विशेष नाम क्या है बोले इसके व्यवहार के लिए इसका एक नाम दिया गया राधा अर्थात जहां पर संपत्ति की राध मान्य संपत्ति की जहां चरम सीमा प्राप्त हो सिद्धि संपत्ति और साधन इन तीनों की जहां चरम सीमा प्राप्त हो उसका नाम है राधा ऐसा राधा इसका नाम है ऐसी कोई अपूर्व ज्योति विराजमान है ज्योति कहकर के श्री किशोरी जी की रूप माधुरी का उनकी सखी उनकी मंजरियों के ऊपर श्याम सुंदर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव का यहां वर्णन किया गया है वस्तु का वर्णन किया गया तो वस्तु रह जाती है पीछे बिंब रह जाता है पीछे और उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है जो प्रभाव पड़ता है जो इंपेक्ट पड़ता है उस इम्पैक्ट का वर्णन किया जा रहा है उस प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है कि राधा नाम करके कोई अपूर्व ज्योति है ज्योति का मतलब है किशोर जी के वैभव वो फुहारे फूट रहे जहां सौंदर्य के फुहारे जगन मगर जिनका देह विराजमान हो रहा है अब कोई शब्द नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए कहीं ध्वनि अनुकरण किया जाता है और जो ध्वनि अनुकरण जो है वो जगर मगर अब तो उसका कोई अब जगर क्या कहते हैं और मगर क्या कहते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है परंतु तो वो एक प्रभाव को कहीं अपूर्व रूप से प्रस्तुत करते हैं ऐसा कोई अपूर्व ज्योति विराजमान वो अपूर्व ज्योति विराजमान है ज्योति किंचन सिंचन उज्जवल जो रस प्राग भाव आविर्भवत जो ज्योति उज्जवल रस सुंदर रस के प्राग्भाव आविर्भवत उनके प्राग्भाव को प्रकट करने वाली है प्राग्भाव का तात्पर्य है कि अभी वो स्वरूप नहीं दिख रहा है आगे वो दिखेगा उसको कहते हैं प्राग भाव माने अभाव जो है वो अभाव अभाव को चार रूपों में बांटा गया अत्यंता भाव, एक है दूसरा है प्राग अभाव तीसरा है अन्योन्या भाव चौथा है ध्वंसा भाव न्याय में चार भाव माने गए इनमें प्राग अभाव किसको कहा गया कि अब नहीं दिखा है आगे दिखेगा उसको कहेंगे प्राग अभाव जैसे बीज है उसमें पूरा भटका वृक्ष समाया हुआ है परंतु बीज में नहीं दिख रहा है परंतु तो उसमें सारे गुण विद्यमान हैं। उसको कहेंगे प्रागभाव प्राग अभाव प्राग पहले अभाव है बाद में दिखेगा यहां पर प्राग अभाव है यहां पर बाल्य अवस्था में ही वो जो सौंदर्य के गुण है वे पहले से ही दिख रहे हैं पूर्व से ही उनका अनुमान पूर्व से ही उनका प्राकट्य कहीं हो रहा है प्राग भाव उनमें विराजमान है तो प्राग अभाव नहीं है अत्यंत अभाव का तात्पर्य है कि कोई वस्तु कहीं है ही नहीं जैसे कोई ये कहे आकाश गंधवान है गलत आकाश में गंध तो पृथ्वी का गुण है आकाश जो है वो तो शब्दवान है तो जो वस्तु किसी में हो ही नहीं उसको कहेंगे अत्यंत अभाव उसमें अत्यंत अभाव है प्राग अभाव का तात्पर्य है अभी नहीं है आगे प्रकट होगा जैसे बीज में वृक्ष आगे प्रकट होगा अन्योन्या भाव का तात्पर्य है एक का दूसरे से अभाव एक का दूसरे से अभाव जैसे घोड़ा जो है उसमें गाय बना नहीं है ये कहेंगे अन्योन्या भाव गाय में घोड़ा पना नहीं है घोड़े में गाय के लक्षण नहीं है तो ये इसको हम कहेंगे अन्य भाव और एक है ध्वंसा भाव ध्वंसा भाव का तात्पर्य है दंडा लेकर के घरे को फोड़ दिया अब घड़ा नहीं रहा ये ध्वंसा भाव होगी तो ये चार प्रकार के अभाव न्याय में वर्णित किए गए परंतु यहां पर पुरान अभाव कईशोर अवस्था में भी कुमार अवस्था में भी कईशोर के गुण जहां प्रकट हो रहे हैं पहले से ही वे गुण सामने प्रकट होंगे उनके कुछ लक्षण दिखने लग रहे हैं तो ऐसा सिंचित उज्वल रस प्राग भाव आविर्भाव उज्जवल रस का जो प्राग भाव है माने पहले से ही उनके गुण कहीं कुछ प्रकट होते हुए चले जा रहे हैं ऐसे प्राग जो उज्जवल रस है उस उज्जवल रस का पहले से ही कहीं प्रकाशन करते हुए विराजमान हो रहे हैं के चीखने पात, जैसे कहते हैं वैसे वो य, वो य उसके कुछ लक्षण पहले से प्रकट हो रहे हैं, आगे कितना सुगंध होगा परंतु सुगंध कुछ कुछ इलायची के फूल में पहले से ही इलाके के फूल में आने लगी जब इलायची बनेगी तब तो फल आएगा तब तो पूर्ण रूप से सुगंध आएगी तो उल्लसत प्राग्भाव आविर्भाव जहां पर श्रृंगार उज्ज्वल रस जो है उसका प्राग भाव भी माने कुछ कुछ पूर्व लक्षण भी प्रादुर्भूत होते हुए चले जा रहे हैं ऐसी कोई अपूर्व ज्योति है चेत से भूल भाग्य व्यवहार ऐसी जो ज्योति वो हरेक की दृष्टि में नहीं आती है भूल भाग्य व्यवहार कश्य आपकी कोई भाग्यशाली होता है उसको श्री राधा सुधा निधि श्रवण करने का सुवसर प्राप्त होता है, ये कहने है। <laughs> तो चेतस भूर भाग्य विभा जिनके हृदय में भूर भाग्य हो जिनके ऊपर परम परम कृपा हो उनके चित्त में ये जो ज्योति है वह कुछ स्फुरित होती है अन्यथा हरे के हृदय में ये ज्योति स्फुरित नहीं होती है दोबारा सुन लें ये ज्योति ऐसी अद्भुत है जहां पर वस्तु का वर्णन न करके वस्तु के प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है अतः राधिका का नाम लेकर राध के राधिका को ज्योति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है श्री राधिका एक ऐसी ज्योति जैसे ज्योति चेतना को प्रदान करती है ज्योति अंधकार को दूर करती है ज्योति आनंद को प्रदान करती है प्रभात काल होते ही चेतना आ जाती है प्रभात काल होते ही अपने आप चित्त में उत्थुलता आनंद आ जाता है प्रभात काल होते ही ज्योति आते ही जैसे अंधकार की स्वप्न की तमोगुण की निवृत्ति अपने आप हो जाती है इसी प्रकार श्री किशोर जी परम शोभाुक्त परम परम रस के आनंद को प्रदान करने वाली और अज्ञान संसार की आसक्ति को दूर करने वाली होकर के विराजमान ये ज्योति के तीन गुण ज्योति में ज्ञान ज्योति में आनंद और ज्योति में अंधकार की तमोगुण की निवृत्ति ये तीनों गुण वहां पर अपूर्व रूप से विराजमान है तो ज्योति ऐसी श्री राधा नामक एक ज्योति है जो कि जिस ज्योति के सामने लक्ष्मी को विलक्ष करोड़ों लक्ष्मी भी विलक्ष माने लज्जित हो जाती हैं। लक्षण लसत जिनके अद्भुत असाधारण गुण लक्षण उनसे विश्व शोभित होकर के विराजमान हैं लीला किशोरी शतई जो नवयुवती गण हैं उनमें भी जिनकी चेष्टाएं सबको आकर्षित करने वाली ऐसी जो लीला किशोरी हैं अद्भुत चेष्टाओं और विरद्धता कुशलता से युक्त जिनकी चेष्टाएं हैं सारी विरद्धता कला जिनके पास में विराजमान हैं ऐसी किशोरी गणों के द्वारा लीला किशोरीगणों के द्वारा श्री राधिका आराध्य है ब्रजमंडलित मधुरम व्रज मंडल में ही वे अत्यंत मधुर रूप में विराजमान होती है बिना के उनका कहीं लीला का विस्तार नहीं है राधाणी भी हो सखी भी हो, हो परंतु ब्रज नहीं हो तो रस का विस्तार नहीं होगा ऐसा राधा विधानम परम कोई राधा नाम करके परम श्रेष्ठ अभिधान राधा नामक कोई ज्योति विराजमान है सिंचत उज्जवल रसत प्राग जो कि उज्जवल रस के प्राग अभाव को, को अभी से ही कहीं प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं उज्जवल रस का जो प्राग भाव है उज्जवल रस के कुछ कुछ लक्षण वे पहले से ही जहां दिख रहे हैं उनको आविर्भाव करती हुई चेतो भूर भाग्य विवही चेत भूर भाग्य विवयी कश्यापी किसी किसी परम भाग्यशाली के हृदय में ऐसा जो रस है कस्य आप्य होते वह कहीं झिबते अपूर्व से सुशोभित हो रहा है लाइट कस्य आप्य हो झिमते <laughs> लाइट तो नहीं लाइट तो चाल हाँ कुछ ऐसा कश्य आप जमरते किसी किसी के भाग्य में ये ज्योति जमृत होती है विराजमान होती है आगे कहते हैं नव यौ नोदय महाव्य लीलामय ंद घनान राग घटित श्रीमूर्त सम्मोहनम वृंदारण्य निकुंज के ललितम काश्मीर गौरत छवि श्री गोविंद एवं ब्रजेंद्र ग्रहणी प्रेमायिक पात्र महा तजिया यहां पर भी कोई श्री राधिका की जय हो न कहकर के कह रहे हैं गोविंद एवं ब्रजेंद्र ग्रहणी प्रेमिक पात्रम महा के कोई महा माने तेज वो जियात सर्वरूप सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजमान हो कोई तेज अपरूप में विराजमान हो वो तेज कैसा है जो श्री गोविंद एवं ब्रजेंद्र ग्रहिणी प्रेमिक पात्रम श्री गोविंद की तरह से श्री यशोदा के हृदय की प्रेम बात नहीं है माने मूल से ज्यादा ब्याज हो जाता है बेटा से ज्यादा प्यारी बहू होती है तो यशोदा जी जो हैं, उन यशोदा जी के वात्सल्य प्रेम को जो स्नुषा प्रेम है उस स्नुषा प्रेम को यहां प्रकट कर रहे हैं कि गोविंद देव ब्रजेंद्र ग्रहणी प्रेमिक पात्रम, श्री गोविंद के समान वृजेंद्र ग्रहणी श्री यशोदा उनकी जो प्रेम की एकमात्र पात्र हो करके विराजमान है जय हो जय हो ऐसे अपूर्वतेज की जय हो ती आत वी अपूर्वतेज जी आत्मा ने सबके ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ विराजमान हो तथी आत्म तक महा जिया ये मूल वाक्य वह तेज सबके ऊपर सर्वोध रूप में विराजमान है वो तेज कैसा है नव यौनोदय महा लावण्य लीलामयम नव यौवन के उदय होने पर नव यौवन जब उदय हुआ उस समय महा लावण्य लीलामयम जिसमें महा और महान लीला अपने आप प्रकट हो गई यौवन के उदय होने पर जहां लावण्य और लीलाए लीला माने चारों क्रीड़ा और लावण्य माने एक अपूर्व वह लावण्य जिनके श्रीअंग से चारों ओर प्रकट हो रहा है शानदानंद घनानुराग घटता श्रीमूर्त सम्मोहनंद आनंद वही भूत हो करके अनुराग में घटित हो रहा है घना अनुराग घटित जो आनंद है वो आनंद ही मानो एक साचा है और उस सांचे में जैसे कोई रस को डाल करके और उसको रूप दे दे ऐसे आनंद रूपी सांचे में अनुराग रूपी रस को पिघला करके डाल दिया गया और उसके द्वारा उस अनुराग रूपी जतु को जतु से मानो राधिका का श्रीअंग निर्मित हुआ तो जैसे सांचे में तो अनुराग तो हो गया रस और आनंद हो गया सांचा एक आनंद के सांचे में अनुराग रूपी रस को पिघला करके जैसे ढाल दिया गया हो और ढालने पर वो श्री राधिका के स्वरूप में जैसे विराजमान हो गया हो तो सांद्रनंद अपूर्व जो आनंद है उस आनंद के आनंद में आनंद के सांचे में घन अनुराग घटित जो घना अनुराग है उस घनान और घने अनुराग उस घने अनुराग ने ही श्रीमूर्ति संबोहनम एक श्रीमूर्ति को कहीं रचना कर दी है और वो श्री से परम परम परिनी होकर के श्रीमूर्ति सामने प्रकट हुई है प्रभाव को किस तरह से पहुंचाया जाए यह अद्भुत महिमा है श्री प्रणुधान सरस्वती की कि श्री राधिका आनंद रूपी किसी साचे में अनु घने अनुराग रूपी रस से ढल करके बनी है अर्थात वे श्री राधिका कही पांच भौतिक नहीं है वे चिन्मय अनुरागमय देहवाली होकर के ही विराजमान है कहना यह है कि श्री राधिका का श्रेयंग वह कहीं चिन्मय है ट्रांसलेंटल है वो कहीं मेटेरियल नहीं है ये बताने के लिए यहां पर कह रहे हैं कि अंदर जैसे आनंद रूपी कोई सांचा है और वो सांचे में अनुराग के रस को ही पिघला करके कहीं श्री राधिका के स्वर्ण को प्रदान कर दिया गया तो आश्रय रूपी जो तत्व है उस आश्रय रूपी साचे में श्री राधिका रस रूपा वस्तु से निर्मित होकर के ढली हुई होकर के सामने प्रकट हुई है सान्द्र आनंद घन उनमें अनुराग से घटित जिनकी श्रीमूर्ति है वो श्रीमूर्ति कैसी है सम्मोहनम अपूर्व से सब को मोहित करने वाली है वृंदारण्य निकुंज के लिए ललितम श्री वृंदावन में जो निकुंज केली वो निकुंज केली विराजमान है तो वृंदावन की निकुंज केली में जो परम ललित होकर के विराजमान है केल में ललित को प्रकट कर रही है ललित का अर्थ निरूपण किया गया कि अंग आदि का सुकुमार पूर्वक संचालन करना उसका नाम है ललित विन्यास भंगी अंगान भू विलास मनोहरा सुकुमारा भवेत यलितम तत्व उदीरितम उद्योगि में वर्णन कर रहे हैं ललित की परिभाषा कि जहां श्री अंगों की भंगिमा अद्भुत हो भूविलास मनोहरा भवों का विलास अत्यंत मनोहर हो और सुखमार होकर के तो अंगों का चलाना भौवों का नचाना जहां परम मधुर रूप में कोई प्रभाव को डाले उसको ललित कहेंगे भौवों की और अंगों का संचालन माने हाथ का मरन वो अद्भुत रूप से विराजमान ग्रीवा की जो मुन है वो अद्भुत भूओं की मुरन नयनों की मुरन आधार जो है उनकी मुस्कान की कहीं मुश्किल कटी की लक्षक चरण की जो विन्यास इनमें कोई अद्भुतता कहीं प्रकट हो उसका नाम है ललित लालित तो ऐसा कोई अपूर्व लालित्य विराजमान जहां हो रहा है ऐसा ललित जहां पर विराजमान है उसका नाम है ललित तो ऐसे केले ललितम श्री की कुंज में श्री किशोर जी की अद्भुत ललित केली विराजमान हो रही है जहां प्रत्येक श्रीअंग की कभी भों कभी अलग जो है उनको ऊंचा करना कभी भों को नचाना कभी नेत्रों का चंचल च, चंचल होना कभी आधार का मुस्कान कभी ग्रीवा की मुरन कभी श्रीहस्ती की मुरन कभी कटी की लचकन कभी चरणों की लचकन सब अद्भुत होकर के कोई भाव को प्रकट कर रही हैं वृंदारण्य मुकुंद के लिए ललतम, कश्मीर गौरी छवि श्री किशोरी जी आज केशर के समान सुंदर छवि को धारण करके विराजमान है कश्मीर गौरांगी होकर के, केशर के समान गौरांगी होकर वे किशोर श्याम सुंदर आप कस्तूरी के समान और किशोर केशर के समान ये जिनकी अपूर्व छवि है ऐसे वे श्री राधिका श्री गोविंद के समान ही वृजेंद्र ग्रहणी श्री यशोदा उनकी एकमात्र प्रेम की पात्री होकर के विराजमान है दोबारा तजिया वह तेज अपूर् से विराजमान हैं वो तेज सर्व रूप में विराजमान है जिया वो तेज सबके ऊपर विजय प्राप्त करे जिया ये आशीर्वाद नहीं है बल्कि ये एक उक्ति है जयतु माने जयती के अर्थ में लोट प्रकार का प्रयोग ये वर्तमान के अर्थ में है ये ऑप्टेटिव केस नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट मूड है में ये बात कही जा रही है इस, कि तिया वो जो सौंदर्य है वो सौंदर्य जिया मान जीवित है ये आशीर्वाद नहीं है बल्कि वो तो जयतु के स्थान पर जीया के स्थान पर विधलिंग का प्रयोग न करके जयति ये इसका आश्र प्रकट हो रहा है तो तिया नव उदय जहां पर नव यौवन का उदय हो रहा है और नव यौवन में महालावण्य लावण्य लीलामय अत्यंत लावण्य लीलामय लावण्य जहा प्रकट हो रहा है जहां पर चारों क्रीड विराजमान हैं और अंग से अपूर्व कहीं लहरों का विस्तार हो रहा है सांद्र आनंद रूपी किसी साचे में अनुराग रूपी किसी रस को पिघला करके जहा एक रूप प्रदान कर दिया गया श्री श्रीमूर्त सम्बोधनम ऐसी सम्मोहन मूर्ति है ये प्रेम रसायन जो वस्तु है उसका पर भक्त रसायनम का वर्णन किया श्री मसून सरस्वती मापाद ने यही प्रक्रिया श्री रसके भक्त रस के आस्वादन में वर्णन की श्री मसून सरस्वती पाद का एक ग्रंथ है भक्त रसायनम और रसायन की प्रक्रिया ही उसमें वर्णन की जैसे एक लाख का खिलौना बनाने वाला व्यक्ति पहले लाख को पिघलाता है उसने मिट्टी का एक सांचा बनाया हुआ है हाथी घोड़ा मोर कोई भी सांचा बनाया हुआ है और सांचा बना करके उसने जब लाख को पिघलाया तो उस लाख में ही उसने कोई रंग डाल दिया अब यदि पिघली हुई राख में कोई रंग मिल जाएगा तो वो रंग कभी भी हटेगा नहीं श्री राधिका का अनुराग ऐसा है जिसमें कृष्ण सुख की कामना रूपी रंग मिला हुआ है ऐसी लाख तैयार हो गई और इस लाख को तैयार करके जो आनंद रूपी साचा है उस आनंद रूपी साचे में ही इसको डाल दिया गया उस समय जो हृदय है तो हृदय हो गया एक जतु भक्त का जो हृदय है वो हो गया जतु माने लाख उसमें कृष्ण प्रेम का रंग मिल गया और कृष्ण प्रेम का रंग मिलकर के चिन्ह में जो आनंद माने रस में सेवा करनी है इसी आनंद के सांचे में उसके हृदय को जड़ ढाल दिया गया तो उसका हृदय कृष्णाकार वृत्ति बन जाएगा इसी को कहते हैं कृष्णाकार वृत्ति कृष्ण के आकार की वो जो लाख है वो वैसा ही रूप धारण कर लेगी तो कृष्णा कृष्णाकार्ता वृत्ति कल को धारण कर लेगी और कृष्णा कृष्णाकार्ता वृत्ति को धारण करके फिर वह सेवा करते हुए विराजमान होगी तो ये एक पूरी प्रक्रिया के पहले अपने मन को कहीं भक्ति रस से युक्त किया और भक्त रस से युक्त करने के बाद में फिर उस रस को कहीं सामने प्रकट किया तो तजिया महा लावण्य लीलामयम यह माने सदा विजय को प्राप्त करते हुए विराजमान है नव यौवन के महा लावण्य लीलामय यह तेज है और जो आनंद रूपी सांचे में अनुराग रूपी रससे ढला हुआ विराजमान है श्रीमूर्त सम्मोहनम और ऐसी सम्बोहनमयी मूर्ति है बृंडारण्य नुकुंज के लिए ललितम वृंदावन की नुकुंज केली में ही यह सर्वदा विराजमान हैं कश्मीर गौरत छवि श्री कश्मीर गौरच छवि से युक्त होकर के यह विराजमान हैं श्री गोविंद ब्रजेंद्र ग्रहणी प्रेमयक पात्र वह श्री ब्रजेंद्र ग्रहणी उनके प्रेम के एकमात्र पात्र यह श्री राधिका हैं और गोविंद की तरह से ही वे श्री राधिका से भी परम प्रेम करती हैं श्री यशोदा का प्रेम गोविंद की तरह से श्री राधिका में भी परिपूर्ण रूप से विराजमान है गोविंद एवं गोविंद की तरह से श्री राधिका के प्रेम की पात्र हैं ये यहाँ पर कोई अद्भुत उपमा प्रदान की गई कोई दूसरी उपमा मिलती नहीं है इसलिए श्री राधिका प्रेम की राधिका की तुलना गोविंद से ही की जा सकती है गोविंद की तुलना राधिका से की जा सकती है आगे कह रहे हैं प्रेमानंद रसईक वादि महाकल्लोलमाला कुला व्यालोलारूण लोचनांचल चमत्कार किंचित के कला महोत्सव महो वृन्नाटवी महो। मंदिर अद्भुत काम वैभवमयी राधा जगन मोहिनी श्री राधे का जगन मोहिनी हो करके विराजमान है जगत को मोहित करने वाली हो करके विराजमान है प्रेम आनंद रसईक वारिधी श्री राधिका प्रेम के आनंद रस की समुद्र है समुद्र में जैसे महाकल्लोल उत्पन्न होते हैं महालहर उत्पन्न होती हैं ऐसे कल्लोल माला कुला श्री राधिका में निरंतर निरंतर चेष्टाएं क्रीडाएं विराजमान हैं कल्लोल माला कुला कल्लोल की जो माला है वह विराजमान है लोचना और जिनके अरुण लोचन विराजमान है।, है और उन नेत्र के अंचल से नेत्र की छोर से चमत्कारण संची चमत्कार जो है उनको प्रकट कर रही हैं तो प्रेमानंद रसई के थी श्री राधिका जो भक्तों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न कर रही है वो पूरे नेत्र से नहीं नेत्र की छोर से छोर के भी एक अंश से चमत्कार प्रकट कर रही व्यालोल अरुण लोचन नहीं उनका अंचल उस अंचल से उनके एक छोर से चमत्कार प्रकट करती हुई विराजमान है तो प्रेम आनंद की समुद्र प्रेमानंद रसई के प्रेम आनंद की एक माने श्रेष्ठ समुद्र है प्रेम तो भी प्राप्त है परंत वो प्रेम बिना विनाशील है परंतु ये जो प्रेम है ये प्रेम ऐसा है जो प्रेमानंद रसिक वागी जो प्रेम का एक मन सर्वश्रेष्ठ समुद्र है प्रेम के आनंद का सर्वोत्तम समुद्र तो प्रेम तो सब है जो जगत का सुख है उसमें भी आनंद है ब्रह्म में भी आनंद है भगवान में भी आनंद है कृष्ण में भी आनंद है विभिन्न कृष्ण के अवतारों में भी आनंद है परंतु तो रसिक शेखर का जो आनंद है वह सर्वोत्तम आनंद और रसिक शेखर का आनंद भी श्री किशोरी जी जो प्राप्त कर रही हैं, वो आनंद सर्वोत्तम आनंद होकर के विराजमान तो प्रेम के आनंद का एक बार भी माने सर्वोत्तम जो समुद्र उस समुद्र में महान कल्लोल प्रकट हो रही है महान ऊंची ऊंची लहरें प्रकट हो रही हैं जिन लहरों से श्री राधे का आकुल होकर के सर्वना विराजमान लोचन जिनके लाल जो चंचल नेत्र हैं, उन चंचल नेत्रों के अंचलिन माने कटाक्ष से छोर से अपूर्व चमत्कार आसन चिंतित चिन्ह संचि श्री चमत्कार जो है उन चमत्कार को वे प्रकट कर रही हैं प्रेमानंद का जादू श्री राधिका के द्वारा प्रकट हो रहा है किंचित महोत्सव महु श्री राधिका में केन कला महोत्सव वह विराजमान है केन कला का महोत्सव उनका महा माने आनंद विराजमान है किंचित केन कला महोत्सव महा श्री कला का जो कलोत्सव है उत्सव है उस उत्सव का भी आनंद विराजमान है उत्सव हो किसी का आनंद उसमें नहीं ले रहा हो तो उत्सव भी बेकार भी मंदिर है सो श्री वृंदावन के मंदिर में केल कला महोत्सव के आनंद में जो डूबी हुई है नंद अद्भुत काम मई अद्भुत काम वैभवमयी मई श्री राधे जगन मोहिनी जगत मोहिनी होकर के विराजमान जैसे एक जादूगर वह कहीं समुद्र की लहरों को उत्पन्न कर दे ऐसे ऐसी शिवराधिका प्रेमानंद के रस के समुद्र को तुरंत ही उपस्थित कर दे तो ये जगत मोहिनी तो मोहिनी माने जैसे जादूगर किसी भी व्यक्ति को मोहित करके विराजमान का हो जाता है मैसमरिज्म जैसे वह मोहित कर दे इसी प्रकार से राधे का जगन मोहिनी होकर के विराजमान जो प्रेम के आनंद की समुद्र की ऊंची ऊंची लहर किसी नीरस व्यक्ति में भी अपनी कृपा से उत्पन्न कर सकती है और व्यालो लालो लोचनांचल चमत्कारिण संचनवती जैसे एक जादूगर अपने लाल नेत्रों से कोई अद्भुत चमत्कार पलक झपकते ही वह प्रस्तुत कर देता है इंद्रजाल प्रस्तुत कर देता है ऐसे ही श्री राधिका के चंचल नेत्र श्याम सुंदर के हृदय में कोई नए चमत्कार प्रकट कर देते हैं और किंचित केल कला महोत्सव महो श्री कला का जो अपूर्व महोत्सव है वह महोत्सव जहां अपूर्व रूप से विराजमान है वृंदावी मंदिर है वृंदावन के इस मंदिर में जहां केल कला के अपूर्व महोत्सव को श्री राधिका प्रकट कर देती हैं नंद अत्यद्भुत काम वैभवमयी इस प्रकार जैसी अभिलाषा वैसा ही वैभव श्री किशोरी जी के इच्छा के अनुसार योग माया शक्ति नुकुंज में उत्पन्न कर देती है तो नंद काम वैभवमयी कोई अद्भुत काम वैभव उनको वे प्रकट कर देती हैं ऐसी श्री राधा जगन मोहिनी श्री राधिका जगत मोहिनी होकर के विराजमान हैं श्री राधा राधिका अपूर्व जादूगरनी होकर के विराजमान हैं जो जगत को मोहित करने वाली तो जैसे जादूगर जगत मोहन जादूगरनी वह अनस्थान पर भी स्थान नहीं है वहां पर भी रस का समुद्र दिखा सकती है जैसे पलक के झपकते ही वह इंद्रजाल महल को कहीं उपस्थित कर सकती है ऐसे ही एक कटाक्ष मात्र से ही जो अनेक चमत्कार उनको संचित करती हुई विराजमान है और किंचित केन कला महोत्सव महा और केन कला के अपूर्व महोत्सव को विश्व श्री राधिका प्रकट करने वाली हैं बिनाटवी मंदिर शिव के मंदिर में अपूर्व केन कला के, के महोत्सव को आनंद को भी प्रस्तुत कर देती हैं अद्भुत काम वैभव में ही जो इच्छा श्री किशोरी जी की हो वो ही इच्छा श्री लीला शक्ति विराजमान कर दें श्री वृंदावन की एक एक कुंज एक एक लता ऐसी अद्भुत ये आ, काम वृक्ष हैं अभिलाषाओं को प्रकट करने वाले अद्भुत कल्प वृक्ष हैं कि प्रत्येक वस्तु को ये प्रस्तुत कर देते हैं और अपने स्वरूप को खंडित करते नहीं है जैसे मणि मंत्र औषधि इनकी विशेषता कल्प वृक्ष की एक विशेषता चिंतामणि की विशेषता कि वो अपने आप में विकार नहीं लाता है दूसरी वस्तु को प्रसव कर देता है तो सर्व प्रसव नहीं हो करके सब वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली होकर के भी स्वयं में कहीं विकाल ना आए ऐसी अविकृत परिणाम उनको प्रकट करने वाली शिवराधिका विराजमान हैं। तो किंचित केल कला महोत्सव बहुत केल कला महोत्सव को ये काम वैभवमयी होकर के विराजमान है जिनकी इच्छा से सारी शक्ति अपने आप चल रही है हाँ सो ये जगन मोहिनी यहां पर मोहिनी का जो स्वरूप है एक जादूगर का जो चेष्टा है उस जादूगर की चेष्टाओं को यहां पर प्रस्तुत किया गया जादूगर के माध्यम से प्रभाव तत्वतः प्रभाव को प्रस्तुत करना यही मुख्य वस्तु है और उस प्रभाव को कहीं प्रस्तुत किया, किया जा रहा है अब मणिमंत्र औषधि इनकी अचिंत्यता का निरूपण किया जा रहा है अचिंत्य शब्द के कई अर्थ होते हैं अचिंत का एक अर्थ है तर्क अगोचर एक अर्थ जहां तर्क से कोई वस्तु सिद्ध न हो माने कार्य नहीं है फिर भी कारण कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है कार्य दिख रहा है कारण का पता नहीं लग रहा है तो जहां पर कार्य कारण संबंध को स्थापित किया जाए उसको कहते हैं तर्क तो तर्क गोचर श्री राधिका की शक्ति तर्क गोचर है कहां से आई ये नहीं बताया कोई वस्तु उत्पन्न हो रही है परंतु श्री कुंज में इतना सारा वैभव मध्यान्ह में मध्यान लीला में जन्न कहा से आ जाए रात्री में रास में कितना श्रृंगार चाहिए पर जन्म कहां से आ जाए तो ये तर्क गोचर था फिर विरुद्ध धर्माश्रय था यह अचंत का एक गुण कि दो वस्तुएं विरोधी एक काल में वहां प्राप्त हो रही परम ऐश्वर्य विद्यमान है और फिर भी ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं ये अचिंतता का दूसरा लक्षण है फिर अचिंतता का एक लक्षण है अविकृत परिणाम श्री राधिका का जो प्रेम में स्वरूप है उसमें कोई अंतर आया नहीं और वस्तु प्रकट हो जाए जैसे चिंतामणि उसमें तो कोई बिकार आता नहीं है और चिंतामणि कल्प ये किसी भी चीज को प्रसव कर देते हैं कोई चाहे कि लड्डू का थाल आ जाए वो सामने उपस्थित हो गया और कल्प में कोई अंतर आया नहीं स्वयं में बेकार आया नहीं और कोई वस्तु सामने प्रकट हो जाए फिर विभिन्न वस्तुओं में आविर्भाव तो भाव की सामर्थ्य यह भी अचिंतता है वस्तु तो कभी प्रकट हो गई कभी प्रकट नहीं हुई नित्य है परंतु कभी उसका प्रयोग होगा कभी उसका प्रयोग नहीं होगा तो आविर्भाव तेरो भाव अचिंत का अंतिम एक मुख्य जो फल है वो मुख्य जो लक्षण है वो है शास्त्र की वेद्यता कि शास्त्र जिस तरह से श्री किशोरी का वर्णन करते हैं वो ही अचिंत शक्ति उनमें सही विद्यमान है अब तर्क गोचरता या विरुद्ध धर्माश्रयता को देख करके यदि कोई कहे अरे ये तो विरुद्ध धर्माश्रयता है समझ में नहीं ऐसा भी है ऐसा भी है तो फिर क्या है चलो अचिंत कहकर छोड़ो पीछा छोड़ाओ तो ये तो पीछे छोड़ाना हुआ कि तुमको निर्णय नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुम अचिंत कहकर के पीछे छोड़ा रहे हो र्क अगोचर ये तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं होगा छोड़ो छोड़ तो ये छोड़ना ये अपनी पराजय है पराजय स्वीकार करना और उस पदार्थ का वर्णन न करना ये तो तर्क अगोचरता विरुद्ध धर्माश्रयता अभिक परिणाम था, था, था आविर्भाव तेरो भाव ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब वस्तुए इनको देख करके जब कोई समाधान नहीं मिल रहा है तब अपने आप को छुड़ा लेना यह एक अचिंतता है परंतु यह अचिंतता अपनी व्यवस्था और असमर्थता को प्रकट करती है परंतु भगवत स्वरूप में यह असमर्थता साधक की बुद्धि में है कंडीशनल है परंतु यह अचिंतता का मुख्य अर्थ नहीं है अचिंतता का मुख्य अर्थ है कि उस वस्तु की महिमा का वर्णन हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते हैं बुद्धि से न करने के कारण हम अपने आप को छोड़ा रहे हैं इसलिए अचिंत कह रहे हैं यह अर्थ नहीं है बल्कि अचिंत का अर्थ है कि शास्त्र ने उसको जैसे वर्णन किया उसके हिसाब से ही उसकी महिमा चिंतित हैं हम अपने तर्क के द्वारा उसको नहीं सक, जान सकते हैं शास्त्र ने उसने जैसा वर्णन किया उसके द्वारा ही उसे जाना जा सकता है शास्त्रिक वेदता या अचिंतता का मुख्य अर्थ है श्री राधिका आप अचिंत्य होकर के विराजमान है उसी अचिंतता का शास्त्रिक वेद होकर के विराजमान है उनमें विरुद्ध धर्माश्रयता है उनमें अभिकृत परिणाम है जैसे सोना स्वयं अपने स्वरूप को बिगाड़ नहीं रहा है और कुंडल बन गया हार बन गया कटक कड़ा बन गया तो कटक कुंडल के रूप को धारण कर रहा है परंतु तो अपने रूप में नहीं बिकार रहा है इसको कहते हैं अभिकृत परिणाम स्वयं में बिकार नहीं है और अन्य वस्तु के रूप में परिणत हो गया यह अभिकृत परिणाम हो गया परंतु तो ये अभिकृत परिणाम सुधकाय से होगा शास्त्र के द्वारा यदि हम अपनी अयोग्यता के कारण अचिंत कह करके छोड़ जाएंगे तो वह प्रामाणिक नहीं होगा हमारी अयोग्यता अपने आप में प्रमाण नहीं मानी जाएगी और प्रमाण उसे कहते हैं जहां परमाकरणम प्रमाणम किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को जो प्रस्तुत करे हमारी अयोग्यता किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को प्रस्तुत नहीं कर सकती है वो अपना निषेध तो कर सकती है अपनी अक्षमता का निर्वण तो कर सकती है परंतु वस्तु का निर्धारण नहीं कर सकती है जबकि अचिंत्य का अर्थ मानव की बुद्धि के द्वारा प्राप्त न हो करके शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित ये अर्थ लिया जाएगा तो वो प्रामाणिक होगा यह अचिंतता के अर्थ में अंतर हुआ एक अचिंतता है जहां अपनी अयोग्यता के कारण हमने उसे अचिंत कह दिया परंतु हमारी अयोग्यता प्रमाण नहीं हो सकती है प्रमाण कहते हैं प्रमा प्रमाण कहते हैं यथार्थक ज्ञान तो हमारी जो अयोग्यता है वह यथार्थ ज्ञान को प्रस्तुत करने वाली नहीं हो सकती है वो प्रमाण होगी कम अचिंत्यता प्रमाण कम होगी जबकि शास्त्र के द्वारा वो वैभेद्य होगी इसलिए शास्त्र के द्वारा श्री किशोरिजू उनकी महिमा का अचिंत्य महिमा का निरूपण किया जा रहा है बहुत सुंदर यह एक सिद्धांत अयोग्यता के, के कारण किसी वस्तु को घबरा करके अचिंत कह करके छोड़ देना यह हमारा निर्णय अचिंत कहने का निर्णय कभी भी प्रमाण नहीं बनेगा प्रमाण बनेगा तब जबकि शास्त्र ने उनको इसी तरह से वर्णन किया है इस बात को यदि हम सुमार्प कर, ग्रहण करेंगे तो शास्त्र प्रमाण बन जाएगा हमारी अयोग्यता प्रमाण नहीं बन सकती है अयोग्यता हमारी न्यूनता को ही प्रस्तुत करने वाली है इसे अचिंतता का अर्थ अपनी अयोग्यता नहीं है अचिंत्यता का अर्थ शास्त्र वेद्यता है अब शास्त्र कैसे वर्णन करते हैं कि वृन्दावण्य निकुंज सीमन नव प्रेमानुभाव भाव भ्रमक ध्रुव भंगी लव मोहित ब्रिजमणि भक्त चिंतामणि साम्रता सब मणि प्रोदाम विद्युता कोटि ज्योति उदय कामणी चूड़ामणिर मोहिनी क्या बात है मणि मणि मणि चूड़ामणिर मोहिनी श्री राधिका अब मणि होकर के विराजमान है बृंदावन नुकुंज सीमन श्री बृंदा वन की नुकुंज सीमा में नव प्रेमानुभाव भ्रम भ्रू भंगी लव श्री राधिका जिस समय पदार्थी हैं उस समय नए प्रेम के अनुभव में भ्रमी उनकी भौहें नाच रही श्री राधिका जब वृंदावन नुकुंज सीमा में पहुंची तो नव प्रेम के अनुभाव में उनकी भौहें नृत्य कर रही हैं और उन भोहों के द्वारा ही मोहित ब्रुजमणि ब्रजमणि माने श्याम सुंदर को तुमने मोहित कर लिया ऐसी वे अद्भुत स्वयं ब्रिजमणि है ब्रजमणि के दो अर्थ हुए ब्रिजमणि माने स्वयं ब्रिजमणि हैं और श्री ब्रिजमणि माने श्याम सुंदर उनको भी वे मोहित कर लेने वाली है श्री राधिका कैसी है बोल ब्रुजमणि हैं जो कि ब्रिजमणि को मोहित कर लेती है एक ऐसी मणि जो दूसरी मणि को मोहित कर लेती है वे स्वयं ब्रिजमणि कैसी हैं कि वृंदावन निकुंज की सीमा में नए प्रेम की प्रतिक्रिया के रूप में अनुभाव के रूप में जो भ्रमद्रुव भल्लरी जिनकी भौएं जब नाचते हैं उस समय श्याम सुंदर को वे मोहित कर लेती हैं और भक्त चिंतामणि श्री राधिका भक्त एक चिंतामणि भक्ति की अपूर्व चिंतामणि हो करके विराजमान है भक्तों की एकमात्र चिंतामणि है चिंतामणि का तात्पर्य है भक्त की जितनी भी अभिलाषा उन सबों को वे पूरी कर देंगे भक्तों के लिए चिंतामणि हो करके विराजमान है भक्तों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर, कर देने वाली है यदि चिंतामणि का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो फिर किसी दूसरे उपकरणों के ढेर को इकट्ठा करने की आयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वृंदावन में जितने भी आए वे सब श्री राधारानी रूपी चिंतामणि के बल पर आए वे यहां पर पहले से फ्लैट बुक करा करके अपनी फाइल साथ में लेकर के नहीं आई इनकम के जो भी वृंदावन में आए वे केवल कंथा करवा इनको लेकर के सब कुछ त्याग करके श्री राधारानी के बल पर आए इस चिंतामणि को साथ में लेकर के आए वे कोई दूसरा बैंक बैलेंस लेकर के वे वृंदावन में नहीं आए तो ये श्री राधारानी के लिए कह रहे भक्त ही की चिंतामणि श्री राधारणी चिंतामणि है और यदि उन चिंतामणि का आश्रय ग्रहण कर लिया तो फिर उनकी सारी अभिलाषाओं को अविकृत परिणाम के रूप में पूरा कर देंगी स्वयं में कोई अंतर आएगा नहीं और उनकी जो भी आवश्यकताएं है वे सब पूरा कर देंगी भोजन में भोजन दिया और रसकंद को संग दियो और संग दियो ब्रिजवास ब्रिज का दास दिया और रसकंद को संग दियो बल्ले विहारिन बिहार दास जी की जय हो जय जैव। तो भोजन में भोजन दियो और वन में निवास दियो और रसको का संग दिया तो ये तीनों जो वस्तुएं हैं वे तीनों वस्तुएं श्री किशोर जो अपने आप चिंतामणि के रूप में प्रदान करेंगी तो भक्त भक्ति की चिंतामणि औष आधानी कैसी है शां आनंद रसाम शां आनंद के रसके अमृत को निरंतर निरंतर विराजमान करने वाली वे चंद्रकांत मणि होकर के भी विराजमान है तो ये चंद्रकांत मणि होकर के विराजमान चंद्रमा की चादनी पड़ती है तो चंद्रकांत मणि उसमें से पानी बहने लगता है वो गलने लगती है ये चंद्रकांत मणि की विशेषता है तो शां रसामृत शुभ मणि श्री राधिका एक ऐसी मणि है जो के आनंद के रस की धारा बहाने देने वाली है हृदय विद्युलता कोटि ज्योति सूर्यकांत मणि की विशेषता एक बताई जाती है कि सूर्यकांत मणि के सूर्य के कर्णों के प्रभाव में आने पर वो सूर्यकांत मणि किसी भी वस्तु को जला सकने में ताप उत्पन्न कर सकने में समर्थ हो जाती है तो या सारी मणियों की वर्णन वर्णन किया गया तो ब्रिज की मणि है फिर वे अमृतस्रव मणि हैं वे चिंता मणि हैं वे सूर्यकांत मणि हैं वे चूआा मणि तो ये पांच प्रकार की मणि उनका इस श्लोक में वर्णन किया गया श्री सूर्यकांत मणि राधिकात सूर्य प्रोदाम विद्युता कोटित ज्योति तो प्रभावशाली जो विद्युत बिजली की जो लता है उसके समान करोड़ों ज्योति को प्रदान करने वाली होकर के वे विराजमान है अर्थात वे अपूर्ण रूप से चमकीली होकर के और तेज को प्रभावित करने वाले शाम सुंदर के साथ में तेज को प्रभावित करने वाली होकर के वे ज्योति मणि होकर के विराजमान है प्रद्याम विद्युल्लता कोटि ज्योति विद्युता कोटि उनको उनके ताप को प्रकट करने वाली होती हैं तो सूर्यकांत मणि के समान तेजस्वी होकर के विराजमान हो हो हो कहने का मतलब और रमणी चूड़ामी और रमणियों की मणि होकर के श्रीमस्तक की मणि होकर के चूड़ामने मणि उनको व्य होकर के वे शिवराज का विराजमान है ऐसी मोहिनी शिवराज का विराजमान है तो मणियों का वर्णन चल है मन मंत्र औषधि इनका प्रभाव जैसे अचिंत्य होता है वृंदारण्य निकुंज ऐसे ही राधिका का प्रभाव भी अचिंत्य है जो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है शास्त्रिक वेद हो करके ही वह प्रमाणित तो होगा तो वृंदारण्य निकुंज सीमा नहीं वृंदावन की निकुंज सीमा में प्रेम के विभिन्न अनुभाव माने प्रतिक्रिया उनके उन प्रतिक्रियाओं को प्रकट करने के लिए भ्रमद्रु भंगी जब श्री राधिका अपनी भों को नचाती हैं उस समय मोहित मणि ब्रजमणिम सुंदर उनको भी वे मोहित कर लेती हैं और वे स्वयं भी ब्रज की मणि हैं संपूर्ण श्रेष्ठ होकर के विराजमान और ब्रज के मणि श्री श्याम सुंदर उनको भी अपनी भों से मोहित करने वाली होती है मणि का जैसे एक प्रभाव बताया गया कि मणि दूसरे के सम्मोहन करने में समर्थ होती है अमुख मणि को धारण करने पर सम्मोहनी विद्या मणि प्रकट करती है इसी प्रकार श्री राधिका एक ऐसी मणि है जो कि मणि श्याम सुंदर को भी सम्मोहित कर लेती हैं। तो एक मणि हो गई अब दूसरी मणि है चिंतामणि के भक्त चिंतामणि भक्तगण उनका आश्रय लेकर के ही आए और उनकी सारी इच्छाओं को वो पूरा करती है भक्तगण अपने बल पर नहीं आए वे अकिंचन होकर के आए हमारे पास में कुछ भी नहीं है कोई भी बल नहीं है तुम्हारे बल पर आए ऐसा विचार करके वे आए इसलिए भक्तों की श्रेष्ठ चिंतामणि होकर के विराजमान और चिंतामणि जैसे अविकृत परिणाम के रूप में सब वस्तुओं को उपस्थित करती हैं, ऐसे ही भक्तों की सभी अभिलाषाओं को श्री राधारा ने प्रस्तुत कर देती है और शां रसामृत श्रुव मणि वे चंद्रकांत मणि के समान विराजमान है जो आनंद के रस को श्रमित करती है अर्थात श्री राधिका के चरण की ज्योति को प्राप्त करके भक्तगणों को अपूर्व अमृत की प्राप्ति होती है शां आनंद रस की उनको प्राप्ति होती है और वे सूर्य कांत मणि है अर्थात अन्य जितनी भी कामना वासना उन सबों को नष्ट करने में वे परम परम समर्थ हैं प्रोदाम विद्युत अत्यंत अत्यंत तेज बिजली की जो लता है उसके समान कोट ज्योति वाली होकर के कामना वासनाओं को जला करके भस्म कर देने वाली सूर्य कांत मणि होकर के वे विराजमान हैं और स्वयं रमणी होकर के विराजमान हैं ही स्वयं तो रमणी हैं ही परम सुंदरी हैं ही और रमणी चूड़ामी और अन्य जितनी भी नायिकाएं हैं उनकी मणि हो करके वे विराजमान हैं, पर मोहिनी हो करके विराजमान उद्भवन ये श्री सिद्धांत जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कहीं मणि के रूप में कहीं निधि के रूप में कभी ज्योति के रूप में वो अनेक अनेक वस्तु जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों को लेकर के उन प्रतीक के माध्यम से श्री राधिका की अपूर्व कृपा मयता और लीलामयता इसके प्रभाव को प्रस्तुत कर रही हैं जो कि व्यक्ति के आत्मा के साथ में साधक की सखियों की आत्मा के साथ में सीधा सीधा जोड़ा हुआ है स्वरूप के साथ में जुड़ा हुआ है जो उनके वैभव के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है श्री वल्लभाचार्य ने तीन तरह की सृष्टि मानी एक सृष्टि मानी इच्छा के द्वारा सृष्टि इच्छा के द्वारा सृष्टि है जैसे जगत उन्होंने जगत की सृष्टि करना चाहा, तो प्रवाह की जो सृष्टि है उष्टि प्रभाव और मर्यादा ये तीन सृष्टिया बताई तो प्रवाह सृष्टि जो है जगत की रचना संपूर्ण ब्रह्मांड इनकी जो रचना की है रचना जगत की रचना वह कृष्ण की इच्छा से हुई इच्छा के द्वारा प्रवाह सृष्टि फिर शास्त्र के द्वारा उन्होंने मर्यादा की सृष्टि की ऐसा करो ऐसा मत करो डू एंड डोंट्स ये शास्त्र में वर्णन किए गए तो वचसा मर्यादा मार्ग इच्छा के द्वारा प्रवाह मार्ग वाणी के द्वारा उन्होंने मर्यादा मार्ग की स्थिति की पुष्टि जो है उसकी सृष्टिका से की स्वरूप के द्वारा भक्त भगवान के वचन के आधार पर ठाकुर से प्रेम नहीं करता है। वो जगत की इतनी वैभव को देख करके फिर ठाकुर से प्रेम करना रहा सो बात नहीं है उसने इतनी सारी जी जी हमको दिए हैं तो चलो हमको हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो हमको भोग मिल रहा है उसमें से कुछ उसका भी हिस्सा बनता है उसका भी क्लेम बनता है इसलिए इस हमारी अर्निंग में से कुछ ठाकुर को दे दे ये नहीं है ये रा, राग नहीं है राग राजमार्ग नहीं है राग मार्ग की भगवान ने जो सृष्टि की पुष्ट मार्ग की जो सिद्धि सृष्टि की वह स्वरूप से की अर्थात एक व्यक्ति भगवान के स्वरूप से प्रेम करे भगवान के इच्छा के द्वारा बनी हुई जगत को देख करके अभिभूत हो के कोई भगवान से प्रेम कर रहा है ठीक है बहुत अच्छी बात है करो परंतु मुख्य वस्तु नहीं उसे मुख्य आनंद की प्राप्ति कितना सुंदर भी विचार यदि विचार को हम कृष्ण की ही आराधना क्यों करें और कृष्ण की भी श्री निकुंज में हम आराधना क्यों करें क्यों कृष्ण क्यों निकुंज नायक कृष्ण इनकी हम आराधना क्यों करें इस बात पर एक अपने मन को कहीं दृढ़ करने का एक बहुत बढ़िया यह तर्क है कि जगत को देख करके इतना वैभव भगवान का है और हम एकदम उससे कहीं अत्यंत अनुभूत हो गए हैं और फिर ऐसे महिलाशाली के हम वंदना कर रहे हैं तो ये प्रवाह को देख करके सृष्टि का जो प्रवाह है उसके कारण ठाकुर की वंदना की जाए वो वंदना कभी भी परम रस को देने वाली नहीं तो इच्छा मे द्वारा उन्होंने प्रवाह की सृष्टि की शब्दों के द्वारा उन्होंने मर्यादा की सृष्टि की और पुष्टिक कायन निश्चया और उन्होंने ये जो पुष्टि जीव भेजे भेजे जो यहां कथा सुन रहे हैं अरे नहीं है जो पुष्टि जीव हैं जो बड़े थोड़े हैं उनको कायम निर्वाह पुष्ट कायन निश्चय उनकी जो सृष्टि की वह काय से की माने उनको अपने श्री अंग से ही प्रकट किया निजे शक्ति से युक्त होकर के उनको प्रकट किया उनमें शक्ति की भक्ति की स्थापना की और वे जब प्रीति करेंगे न तो भगवान की इच्छा के वैभव को देख करके प्रीति करेंगे न शास्त्र की आज्ञा से प्रीति करेंगे बल्कि वे तुरंग तो ललित तो उनके रास विहारी स्वरूप का दर्शन करके राधाकांत स्वरूप का दर्शन करके उनकी प्रीति करेंगे लाल की क्या संदर्वात? तो पुष्ट काल निश्चय तो इच्छा मात्र से प्रवाह की वचन के द्वारा मर्यादा मारी की और शरीर के द्वारा पुष्टि की उन्होंने सृष्टि की जो जिनकी शरीर के द्वारा पुष्टि की गई है अर्थात आह्लादमी शक्ति जिनमें स्थापित की गई है वे भगवान के शरीर से प्रेम करेंगे भगवान के रूप से काय से प्रेम करेंगे उनके महि, महिमा से प्रेम नहीं करेंगे उनकी इच्छा से प्रेम नहीं करेंगे इच्छा के द्वारा जो सृष्टि हुई है उससे प्रेम नहीं करेंगे वे उनकी शास्त्र में क्या करो क्या मत करो डू एंड डोन्ट्स इनके द्वारा उनकी प्रीति नहीं उनकी आराधना नहीं करेंगे बल्कि वे ये मेरे मनमोहन कितने सुंदर त्रिभंग होकर के खड़े हैं इस दृष्टि से वे प्रीति करते हुए काय से प्रीति करते हुए भगवान के स्वरूप से प्रीति करते हुए श्री ठाकुर भी उनके काय से प्रीति करते हुए ब्रिजवासियों के राधारानी के श्री अंग से प्रीति करते हुए ठाकुर भी उनसे प्रीति करेंगे तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा इनमें प्रवाह की सृष्टि वह इच्छा से मर्यादा की सृष्टि वचन से और पुष्टि की सृष्टि उन्होंने अपने श्री अंग से की तो यहां पर कोई वर्णन कर रहे हैं कि लीलापांग तरंग उद्भवन एक पोतशाह कंदरपा श्री श्याम सुंदर उनके लीला अपांग मात्र से ही उद्भवन एक, एक सहा एक एक लीला पूर्वक जो अप है उस अपांग की एक छोर से करो करोड़ों कामदेवों को प्रकट कर देने वाले श्री कृष्ण करोड़ों काम कामदेवों को प्रकट कर देने वाले हैं श्री राधारणी करोड़ों कामदेव कामदेवों को प्रकट कर देने की सामर्थ्य रखती हैं लीला पूर्वक जो उनका कटाक्ष अपांग उसकी तरंग से ही उदित उत्पन्न कर रही है एक एक एक-एक कटाक्ष से करोड़ों कामदेव प्रकट हो जाए कैसे कामदेव भोले पुर दर्प महाकोड विस्फारिणा कामदेव का विशेषण भिश, है कि जो अपने प से युक्त होकर के महान दर्प से युक्त होकर के विराजमान है इसलिए उसका नाम है कम दर्प माने किसका दर्प उसके आगे रहा इसीलिए उसको कहते हैं कम किस दर्प किसी का भी ब्रह्मिजय संदूढ़ दर्प कम दर्प दर्प रहा इसीलिए उसको कहा कम दर्प माने उसके आगे कौन अभिमान कर सकता है ऐसे पुरुदर्प कंदर्प वाला टंकृत महाकोड विस्फारण वो कामदे कैसा है जो अपने कोडंड माने पुष्प धनुष उसकी तंकार मात्र से ही अनेक लोगों के दर्पों को बड़े बड़े वीरों के दर्पों को भी नष्ट कर देने वाला है विस्फोरण कर देने वाला नष्ट कर देने वाला है ऐसे कंदर्पों को जो कटाक्ष की कोण मात्र से उत्पन्न कर देती है और तारुण्य प्रथमा प्रवेश समय यश्या महामाधुरी अभी तो तारुण्य का प्रथम प्रवेश हुआ है श्री किशोरी जीव बाल्य अवस्था से कईोर अवस्था में पदार्पण कर रही है छुट्टी निषता की झलक जोवन झल जल, के अंग जल चादर के बीच लो जलमलाक जो अंग तो जैसे जल चादर के बीच में पुराने महलों में जल चादर होती थी माने ऊपर फारा चलता था और उसे बह कर के जल आता था और उसके जल के उसी धाल पर बीच में बने होते थे आले उन आलों में बीच में जला करके दीपक रख दिए जाते थे और ऊपर से पानी आएगा ऊपर से चला जाएगा दीपक जलता रहेगा दीपक गुजरेगा नहीं उसको कहते हैं जल अभी भी शाहजी के मंदिर में भी है अभी भी है जल चादर शाहजी के मंदिर में तो ऊपर से फुहारा चलता है पानी का झरना बहता है और नीचे जलाकर के दिए रख दे जाए तो दीप दीपक जलते रहेंगे भीतर सुरक्षित पानी ऊपर से गिरता रहेगा भीतर नहीं पहुंचेगा तो छुटी न जाओ सुस्ता झलक बाल भी छूटा नहीं है और जौवन झलके के अंग श्रीकिशोरी जी के श्रीअंग में यौवन के नव यौवन का वय संधि का प्रवेश हो गया तो आज तुत अंग जो हैं वो कैसे झलक रहे हैं जैसे जल चादर के दीप लो जल चादर के भीतर रखे हुए दीपक जैसे झल मलाते हैं तो जल चादर के दीपलों झलमलाक प्रत्येक अंग प्रत्येक जो अंग है वो झलमलाते हुए विराजमान है वो निरूपण कह रहे हैं कि तारुण्य प्रथम प्रवेश समय, के, के समय जिनके कटाक्षपात के जिनके की एक कोर से ही करोड़ों कामदेव प्रकट हो जाते हैं और महामाधुरी धारा नमत्कर्ता जो अपनी महामाधुरी की धारा से अनंत धाराओं से चमत्कृत कर देने वाली हैं अपने आनंद की धारा से सबको चमत्कृत कर देने वाली हैं है श्री राधिका स्वामिनी श्री राधिका ही मेरी स्वामी बने यही हम उनके श्री चाहे तो कव है श्री किशोरी जो मुझे अपनी दासी के रूप में आप स्वीकार करोगी मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया साहस शाहस्त्र से जो तापक आनंद था वह मुझ में तुरभूत हो गया बड़ा विरोधाभास है ऑक्सिमोरन है तापक क्लेश आनंद पापक <laughs> क्लेश भी है और आनंद भी है परंतु तो इस क्लेश में जितना आनंद है उतना आनंद और कहीं नहीं है सहस्त्र तो सहस्त्र परिवर्सन से जो ताप क्लेषानंद जो था वह भूत तो हो गया था उस ताप क्लेषानंद को पुनः प्राप्त करने के लिए आज श्रीमद् गुरदेव की कृपा से मैं देह इंद्रिय अंतकरण उनके जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के साथ में आत्मा आत्मिका का सब का ही श्री गोपी जन्म आपको समर्पण कर रही हूं आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है तो ये जो भाव है कि कृष्ण मैं तुम्हारी हूं आपकी दासी हूं हे श्री राधे मैं आपकी दासी हूँ गोपीजन चंद करके मैंने युवन उनके दासी को जब स्वीकार करते हुए विराजमान है वो न श्री राधिका स्वामनी वे राधिका ही हमारी स्वामिन होकर के विराजमान है बोलो श्री राधा की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय भूलभंडा वंदे हरि लाल की जय श्री विधे